तथा सभी धर्म ग्रंथों से हम निरंतर अपनी पहचान खोजते आ रहे हैं अध्यात्म क्या है सनातन धर्म ने अध्यात्म को ही क्यों धर्म की राह माना और फिलॉसफी को वो सम्मान नहीं दिया वो भी हमें स्पष्ट हो रहा है कि वेरादित्य जितने धर्म के ग्रंथ हैं सब आध्यात्मिक हैं, अधि चमूर आत्मात्मा हमको हमारा ही परिचय देते हैं कि क्या मैं अपने को जान पाया अपने को पहचान पाया आज यदि मनुष्य हो के भी मैंने अपने को नहीं जाना तो क्या पशु योनियों में जाके अपने को पढ़ पाऊंगा और इस प्रश्न को लेकर हम बहुत सी कथा अनुभव में महाभारत महाकाव्य में गए आज यदि हम गंभीरता से अपना ध्यान करें तो हम भी तो एक अद्वैतृत राष्ट्र की जिंदगी जी रहे डू वी अवर सेल्स क्या हम अपने आप को जानते हैं कौन है आप? कहां से आए अब तो आभास मिलने लगा है सत्संग में अन्यथा हम अंधे धृतराष्ट्र की तरह ही तुझिए आज भी भस्मी को आत्मा घटघटवासी ही लौटाता है हम हाँ केवल निमित्त है उसमें जोतते हैं बोते हैं बीज डालते हैं, सब करते हैं लेकिन हम बनाना तो नहीं जानते वो तो वही जानता है वही यज्ञ के द्वारा सड़ी हुई मट्टी को गंदरे पानी को हमारे ही अतीत को फिर पावन फलों सुंदर वनस्पतियों में लौटाता है और उम्र तमाम गई और हम कभी ईमानदार ईमानदारे अपने जीवन का एक अक्षर नहीं पढ़ पाए सत्संग तो हम बहुत सारे कराए वही को माता पिता रूपी दो बर्तनों में यज्ञों के द्वारा रक्त मांस के कणों में बदलकर में शिशु का रूप देता है और वही फिर बन के शबरी का राम मेरा हात्मा होकर मुझे जीवन का प्रत्येक क्षण देता है और ये अंधा धृतराष्ट्र देखो कि ये उस कृष्ण को ही नहीं देख पाता सौ बरस मेरे सौ बेटे हैं मैं धृत राष्ट्र हूं ये गौरव है जीवन के इस महासंग्राम में जितने बरस बीत गए उतने मेरे बेटे मर गए कितने बाकी और फिर इस अंधे धृत को काल के कराल में खो जाना होगा और ये अंधा कभी न जान पाएगा कि तू मट्टी से मनुष्य क्यों बना तू है कौन तुझे लाया कौन कैसे लाया वो खाली घंटिया बजा रहा है आरती के थाल घुमा रहा है लेकिन अपने कोई ईमानदारी से जानना नहीं चाहता गुलामी के अंतरालों में जितने संप्रदायों का हम पर प्रभाव आया विदेशी वो फाइलाज और सोफाज फिलोसफी को ही जानते थे बाहर की भटकती हुई मानसिकताएं बुद्धि विलास फिलोसफी और अपनी जड़ों को खोजना और उन जड़ों से जुड़ करके उनका रस लेकर के आत्मा रूपी जड़ों का जीवन के हर क्षण को रस में बना के जीना यह अध्यात्म है हमने बड़े विस्तार से व्याख्याओं के द्वारा इसका इसको जाना आज तक आप अपने को नहीं देख पाए जिन्हें आप मेरा मेरा गा रहे हैं वो आपके कहा है आपके तो उम्र के वो साल थे वो बेटे थे जिनकी निर्मम हत्या आपके सामने बरस दर होती रही और आप अंधे धृतराष्ट्र बने पता नहीं कौन से सपने देखते रहे जो आपके थे वो आपके न थे और जो आपके न थे आप उन्हीं परछाइयों के पीछे भागते रहे और कहा कि आपसे बड़ा समझदार तो कोई है ही नहीं आज यही तो हाल है जितने व्रत त्योहार तीर्थ जो कुछ भी है सनातन धर्म में वो अध्यात्मिक है फिलोसफिक नहीं है जो कुछ भी यहां है मेरा मुझको जानने का उपक्रम है और आश्चर्य है मैं तो अतीत को जानना चाहता हूं इतिहास को सुनना चाहता हूं और अपने को पहचानना नहीं चाहता जबकि वेद की हर ऋचा पहले आज की ऋचा ले लो हमारे ऋषि आजीर गति सुना शेप है और एक एक ऋचा करके प्रत्येक रविवार हम वही वेद पढ़ रहे हैं जो 11 बरस की उम्र के बच्चे गुरुकुल में आते ही पढ़ते थे और उन्हें सब समझ में आता था आपको समझ में आता नहीं है और फिर भी आप मानते हैं कि आप बहुत समझदार हैं कि तो कैसे विचित्र बात है कि जनेऊ के बाद यज्ञोपवीत के उपरांत गुरुकुल ने मैं उनको यही पढ़ाता हूं और आपके भाष्य प्रकार भी इसका यानी क्या क्या रूपक बनाया करते हैं एक ऋचा भी कि भी व्याख्या नहीं करते नहीं आज की ऋचा खुले पूर्व की ऋचा है सब पढ़ के आ रहे हैं और क्योंकि वे अनंत हैं अथाह है असीन है इसलिए आप प्रवचन कैसेट भी बन जाते हैं किताबों में भी आ जाते हैं तो आप उन्हें दोहरा सकते हैं और जो आप अपने नोट्स बनाए उन्हें दोहराते रहिए तो शायद भीतर की आँख खुल जाए और ईश्वर का दर्शन कहाँ होगा आपने कहा स्वामी जी भगवान दिखा दो तुम मंदिर में भी भगवान देखने गए थे क्या मेरे बेटे की नौकरी लग जाए बेटी का ब्याह हो जाए आंखें तुम्हारी वहां गड़ी थी मंदिर में भी तुम्हें भगवान दिखते क्या तुम कब मंदिर गए थे तुमने कब पूजा की थी गाय खड़ी बाजार में तीन लोग देख रहे गौ माता को एक ही जैसे हैं वो कदकाठी भी एक जैसी है कसाई गाय में मांस देख रहा उसकी आंखें क्या देख रही कितना मांस है इसमें कितने पैसे मिलेंगे मुझको व्यवसायी उसमें धंधा देख रहा कितना दूध है और जो तीसरी जोड़ी आंख देख रही है तीनों एक जैसे हैं बाहर से कोई फर्क नहीं है। वो उसमें तैंतीस करोड़ देवताओं का दर्शन कर रहा है तीनों एक जैसी आंखें हैं एक ही गाय को देख रही हैं, लेकिन क्या तीनों एक गाय देख रही हैं? बताओ मुझको गाय दुबली कसाई दुबला गाय सूखी व्यवसायी सूखा लेकिन भक्त को तो सदा रोमांच होगा मन में करोड़ देवताओं का वास है धन्य हो गया दर्शन पाकर क्या तीनों के सुख क्या तीनों की सोच एक हो सकती है ये बात फिलॉसफी नहीं अध्यात्म में ही दिखा सकती जब जब झांकों के भीतर अपने तो पूछोगे कि ये जिंदगी कसाई की जी रहे हो व्यवसायी की मतलब की जी रहे हो या भक्त की जिंदगी है तुम्हारी आंखें नहीं बदलती आंखों के भाव बदल जाया करते हैं। काश हम इतनी सी बात समझ पाते और कसाई सदग्रंथों में भी आएगा तो कसाई ही रहेगा पूजा पाठ में भी वो कसाई ही रहेगा व्यवसायी व्यवसायी ही रहेगा भक्त मंदिर में भी भक्त रहेगा संसार में भी भक्त ही रहेगा बात उन आंखों की है धन्य हो जाएंगे जो वेद से पालेंगे देखना चाहते हो भगवान तो तो आज की रिचा दिखाई रही है क्या कह रहे हैं? हाँ, समींद्र हा सम्र गर्द मृण मत पापया मुया आतु नरेन्द्र संसय गोष्पस्वीशु शुभ्रीषु सहस्त्रु तुम ही हाँ ये दूसरी जो पंक्ति है वो बराबर आ रही है क्योंकि गीत है गान है यज्ञ के सामने जो हम गा रहे हैं ये कि बाहर जल रहा है।, है मेरे अंतर में मैं स्वयं को अर्पित कर रहा हूं ये अध्यात्म है और जो फिलॉसफी वाले थे उन्होंने आपको बाहर ही बिठा दिया बोले बड़ा धर्म करा है हवन करा है मैं अच्छा बहुत बढ़िया करा है। हाँ? हाँ? काश तुम समझ पाते कि तुमने किसी ने कोई हवन कोई यज्ञ आज तक नहीं किया है क्योंकि जिसने उसको अपने भीतर भी नहीं लिया उसने बाहर भी किया तो क्या किया कह रहा है सम इंद्र समाने समान इंद्र ब्रह्म ज्वाला है ज्योतिर्मय अग्नियों में समाधिष्ठ होकर समा कर गर्गभम वैसे गर्ग गधे को भी कहते हैं तो इसलिए आधुनिक सारे भाषिकारों ने गधा ले लिया और कहीं घोड़ा लगा दिया अश्व माने अमर आत्मा होता है, तो उनका घोड़ा लगा अधन स्वा अमाने रहित स्वाने मृत्यु जो मृत्यु से रहित है उसे हम अश्व कहते हैं वेद में उसका अर्थ आत्मा से होता है सीधे शब्दार्थ ले लो आ, किसी भी डिक्शनरी में व्याकरण में चले जाओ मिल जाएंगे तो कहा समाधिस मिलकर गर्दना माने धूल धूषित होती लोटपोट करती भटकती मृण मरी हुई मेरे तन की मट्टी याद करो उन क्षणों को पहचान बंदे अपने आप को बड़े अमूल्य क्षण कि आंगन में अपने हैं तुझे तो से रहित शिला पड़ा था और जब तेरे ही स्वजन तुझे बना अड़ती बाद रस्सी से उठा कंधे पर ले चले थे उस बिया पान शमशान की ओर और।, और फिर तपती तो पैरी सा चिता की लकड़ियों पर दो धो धोकर जला था ये तन तेरा और तेरी तन की राख गर्दगम लोटती फिरी भटकती फिरी लोट पोट होती चली मरे वो मरी हुई राख भस्मी केरी लेकिन जब वो समाई उन पेड़ों के गर्भ में आत्मा की यज्ञ में आकर उन स्योतियों में आकर सम हो गई व्याप्त हुई समाधिष्ठ हुई तो मोवंथन फिर एक नया जीवन एक नया क्षण पाया तू वो कौन सी मम्मी है वो कौन सा पापा है वो कौन सा घर है वो कौन से नाते हैं? अरे अंधे धृत अंधा तो था ही गांधारी की पट्टी भी चढ़ा ली तूने खो रहा और देख ली स्वयं को कहा भटक रहा था और सारे पुण्यों का सर्वनाश तथा कथित मैं और मेरों के लिए करना था कि वो गुनाह भी करें तो मैं पाक पूर्वक ढक लूं और दूसरा ना भी करे गलती भी करे तो मैं उसे महापाप दिखा दू तेरे सगों ने तेरे सारे पुण्यों को ही तो खाया है तेरी सड़ी हुई सोच के कारण और फिर भूल जाएंगे तुझे क्योंकि वो तेरे तो है ही नहीं सपने में भी दिग्गह मरने के बाद तो तेरी गया कराएंगे कि भगा इसको दिख क्यों रहा है अब तो इस नालायक को नहीं दिखना चाहिए बोले स्वामी जी क्या करें बोला भाई भागवत करा लो घर में शांति हो जाएगी वहां जाओगे तो कहेगा कीले ठुकवा फलाना करो तांत्रिक मांतरिक जो है आज तेरे तुझसे डरने लगे हैं तेरी परछाई से कांपते हैं वो क्या वो तेरे थे जब तू पाप दर पाप किए जाता था और तू जागा नहीं अंधाधृत राष्ट्र बना उम्र के बरस औलादें अपनी खाता रहा कौरव मरते रहे अंधाधृत राष्ट्र सपने सजाता रहा कि वो जीत जाएगा वही हाल तो हमारा है ये गति ही तो हमारी है और हम कहते हैं कि हमसे बड़ा समझदार फिर स्वामी जी यहां और कोई होगा तो हम सबको दम भे सम इंद्र गर्द हम भटकी अटपट लौटती मट्टी मेरे तन की हुई समाधि साकर यज्ञ की अग्नियों में जो पेड़ों में प्रज्वलित है खाली बाहर वाला ना गिन लेना अभी तो सबको समझ में आता होगा सम इंद्र मे नु तो तुमने जीवन को पाया पाप आयाम होया सारे पाप से और कलंक से मुक्त होकर फिर एक नई सुगंध बनी फिर एक कोपल फूटे फिर एक जिंदगी का नया संगीत उभरा गीत उभरा जिसे चमकती हुई धूप ने चूम कर ले लहराया हवाओं ने झुलाया जिसे और चंद्रमा की किरणें, जिसकी कल्पनाओं में अजा बसे वो सड़ी हुई मट्टी एक सुंदर मोहक पौधे के रूप में उभरने लगी थी उसने अपना बूंद बूंद अमृत पिलाया उसे ले लाया उसे वो तुम ही तो थे वो नहीं तो था हम सब ही तो थे क्या तुमको अपने समीप होना अच्छा नहीं लगता प्रेत और पिशाच की तरह अपने से अनभिज्ञ अनभिज्ञे काहे के विद्वान प्रेतों की गृहस्थी प्रेतों के परिवार और प्रेतों की जिंदगी जीते कि वो कौन था जिसने तुझे फिर पाप से मुक्त किया वो कौन था जिसने तुझे पेड़ों में लेना आया और वो कौन था जिसने पुनः उसी अनुको पेड़ों के फिर गर्भ में तुझे शिशु का रूप दिया यथा यो तुझे लौटाया किसने और फिर बन के आत्मा तेरा इस जीवन के महासमर में एक एक सांस एक एक धड़कन देता रहा तुझे रोम रोम प्यार करता रहा तुम कहते हो तुम भक्ति करते हो झाक के देखो भीतर भक्ति तो आज भी गोविंद करता है आत्मा करता है तुम झूठ बोलते हो कपट करते हो सारे पाप करते हो तुम शरीर के साथ भी दुराचरण करते हो जबकि यह तुम्हारा ईमान है तुम्हारा धर्म है तुम्हारा सर्वस्व है और जिसने शरीर को अपना ईमान अपना मजहब नहीं बनाया जिसने इस शरीर को ईश्वर का चरित्र बनकर नहीं धारण किया उस पतित का कोई धर्म नहीं होता है कोई भगवान नहीं होता है वो तो पाप मूर्ति है पाप आया अयामूत पाप की गठरी है वो उसकी मालाएं मत देखो उसके भजन स्वांग और ध्योंग है क्योंकि तो जिसने कृष्ण के प्यार को ठुकराया है बाहर जो मटक रहा है वो कौन से राधा कृष्ण है हरे वो रोम रोम झूम तुम्हें एक एक क्षण दे रहा वो तो घटगट है जीव गोपी है आत्मा गोविंद है वो तो तुम सब में समाया है और तुमने उसका भारी निरादर किया है बाहर मटकना चाहे बाहर सजना चाहे और हर सांस पाप की गठड़ी बनते चले गए हम सब वो एक आदमी आया मेरे पास भागी सब मिलते रहे जाते रहे लेकिन वो एक कोने में बैठा रहा चुपचाप पत्थर पे और चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत शर्मिंदा है वो मुझे आंखें भी नहीं मिला रहा था मैं ही उठ के उसके पास गया भाई क्या बात है तू अपने में बड़ा आया हुआ है डरा हुआ है शर्मिंदा है संकोच में है मुझे आख नहीं मिला पा रहा क्या बात है कहा बाबा मुझे जब यह एहसास होता है कि मैं अपने कपड़ों के भीतर नंगा हूं तो मुझे बड़ी शर्म लगती है मैं ढर नहीं पा रहा हूं आप हंस देंगे इस बात पर मैंने कहा चल तुझे याद तो है कि तू इन कपड़ों के भीतर नंगा है और तुझको देखने वाला इस शरीर नंगे बदन के भीतर रहता है और तुम लोग बाहरी बाहर सजा करते हैं फूला और ऐठा करते हैं दिखावे और आडंबर को अपना धर्म बताते हैं बड़ी पूजाएं करते हैं तिलक त्रिकुंड सजाते हैं तू तो कितना भाग्यवान है कि तुझे उस नग्नता का ध्यान तो है कि कपड़ों के भीतर तुम्हें नंगा हूं और वो तो इसके भीतर से देखता मुझे है। काश यह आभास हम सब के पास रह पाता तो चौबीस घंटे के चार गुना ही घट जाते जगह जगह फूलती फिरती नाचती है और ध्यान नहीं कि वो रोम रोम प्यार करता है तुम्हें और अपमान सांस सांस करती हो तुम उसका जो तुम्हारा अंदर आत्मा है अरे वही कृष्ण है हम अध्यात्म को मानते हैं हम फिलॉसफी में बाहर नाटक नहीं किया करते ये सनातन धर्म है और तुम अभी तक इसे समझ नहीं पा कि जो पवित्रतम परमेश्वर है वो घट वासी है तुम्हारे भीतर समझ तो यहां कहा देखो ना वेद की कोई ऋचा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि ताली कैसे बजाना चुटकी कैसे बजाना माला कैसे फेरना ये सब नहीं बताया उसने बताया क्या तीसरे ऋषि में आ गए हो हर ऋचा खुली है कि एक अमृत का घड़ा पलटा है हम सबके भीतर क्योंकि उसने भीतर की बात की और हम प्रेतों की तरह इस शरीर से बाहर ही भागते रहे कौन से धर्म कमाते रहे कि पाप की इतनी बड़ी कठड़ियां बन गई कि उठाए उठे नहीं कौन सी विचार है जिसने तुम्हें बाहर का एक शब्द भी पढ़ा अरे जिसमें समा कर धूल धूसरित होती तेरे तन की मठी एक नए जीवन को पाई थी पाप आया पाप से मुक्त होकर आ तू न इंद्र अरे आ, आना रे मेरे मन इंद्र माने मन है ना तू जगह जगह जब इंद्र आए तो उसके कई अर्थ हैं, तो सभी अर्थों में लिया जाता तो आतू न इंद्र अरे आना तू हे हमारे मन संशया आज भीतर चल अध्यात्म में आ उस आत्मा गोविंद के गीत गा कि जो तुझे गोश्वश उसे बारंबार जीवन में ला रहा है एक एक सांस जीवन का एक एक क्षण का अमृत मिला रहा है शुभ ऋषु और जिसने सारे शुभत्र दिए हैं तुझे सहस्त्र और जो सहस्त्र सहस्त्र तू वी मगाहा अनंत तो सुखों में तुझे व्याप्त कर रहा है चल भीतर चले आ अपने में समाधिष्ट हो जाए वेद खुलेगा तो भीतर मेरे फिलासफी आएगी तो नेता की तरह बाहर भटकाएगी मेरे का। ये दोनों में भेद है और बुलाने के अंतरालों में हर कोई उन्हीं का डुप्लीकेट होना चाहता था तो अध्यात्म लुटता गया मिटता गया लेकिन मैं पूछता हूं तुमसे कि जिस शरीर में एक एक क्षण जीवन का तुम्हारा उत्पन्न हो रहा है तुम्हारा उद्धार वहीं जाके होगा अथवा सातवें आसमान में होगा मिस्टर पर मुझे बता दो कहा पैदा हुए थे तुम और वो जो क्षण दे रहा है वो नहीं देगा तो अगली बार ये मट्टी के लौट पाएगी जीवन हर व्रत कथा तीर्थ और कहानी मुझको मेरी सुधी दिलाने के लिए मुझे मेरी आत्मा रूपी जड़ों से छोड़ने के लिए है ये अध्यात्म की राह है आसमानों की बात यहां होती नहीं है, और दास्ता के अंतरालों में हम सब अपने सनातन धर्म में भी विदेशी हो गए आज हम अपने तक लौटने में हमें कष्ट होता है कि स्वामी जी अध्यात्म तो बड़ा मुश्किल होता है ये सत्संग पहले नहीं पड़ता मैंने कह रही तो तू है मनुष्य कि अपने को जानना तेरे लिए मुश्किल है तो तू इंसान भी है क्या मनुष्य भी है कि तुझे अध्यात्म वेद समय भी नहीं आता है कौन सी बात कर रहा तुझको तेरी ही तो कथा सुना रहा और शायद लुप्त होते इस वेद के लिए ही इस प्रकृति ने हमें बुलाया होगा वरना हम तो यात्री हैं आज हैं, कल फिर उड़ जाएंगे जाते इसीलिए लाए गए आज का ब्रह्म सूत्र भी ले लें तो आगे बढ़े कहा छंदो अभिधाना नेति चेना तथा चेतो अर्पण तो ही दर्शन उस परमेश्वर का दर्शन मुझे कहा होगा ब्रह्म सूत्र में कह रहा है छंदा छंदा माने जीवन मृत्यु जहर अमृत छंद हाँ संस्कृत भाषा के भी छंद होते हैं गायत्री भी जैसे एक छंद है अनिष्ठ एक छंद है वहां भी शब्द का प्रयोग होता है लेकिन यहां छंद का अर्थ है कि जीवन और मृत्यु के अभी सन्मुख होते धा धारण करते ना हम सब, सबती नही बारंबार जो आते हैं क्या तथा न फिर भी बनते हैं तथा चेतो अर्पण तथा जिसके द्वारा जिसमें अर्पित होकर मट्टी से चैतन्य जीवंत होते हैं निगदात जिसके सारे कथोपकथन सारे व्याख्यान सारे कहानियां व्रत तीर्थ आदि सब कुछ और सारे ग्रंथ वेद आदि निग्वेदार्थ ही दर्शन अंतर में ही दर्शन होता है यही बताते हैं जो अपने में नहीं गया उसने कभी दर्शन ईश्वर का स्पष्ट नहीं पाया जो बात हम वेद में पढ़ के आ रहे हैं वही ब्रह्म सूत्र में आ रही है और ये सारे सदग्रंथों में मानस तक में है कि मैं आत्मा होकर सब में व्यात हूं घटगटवासी हूं सीए राम मैं सब जग यानी हाँ सब में राम बसे हैं ये सब हम पढ़ते आ रहे और फिर भी फिलासफर हुए जाते हैं गीता में भी भगवान कह रहे हैं ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रो में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु छंदों में गायत्री प्राणों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं अब फिर भी हमें अध्यात्म नहीं समझ में आता फिलॉसफी बता दो स्वामी जी वो समझ में आ जाएगी बड़ी विचित्र बात है अरे अपने को अब नहीं पढ़ोगे जानोगे तो कुत्ता बिल्ली शूकर किस योनी में पढ़ोगे अपने को जान क्यों है मनुष्य योनी में यदि अपने को पढ़ना भी नहीं जानते अपने को पहचान भी नहीं पा रहे अपनी उम्र खुद तो खा रहे हो धृतराज के बेटे भी महाभारत में मरते हैं यहां तो धृतराष्ट्र अंधा खुद ही अपनी उम्र के बरस दर बरस बेटों को मारा करता है और फिर भी नहीं पहचान पाते अध्यात्म ही उद्धार है अध्यात्म ही राह है मेरे भीतर आज भी हर क्षण अध्यात्म में ही जन्म रहा है फिलॉसफी में नहीं इसी प्रकार जितने व्रत कथाएं हैं वो भी उसी को लेकर हैं और वही भगवान राम की कथा में हम पढ़ते आ रहे हैं कि विशुद्ध ऐतिहासिक उपक्रम है लगभग साढ़े उन्नीस लाख बीस लाख वर्ष पूर्व का और गुरुकुल में यह विशुद्ध लीलात्मक ग्रंथ है हर व्यक्ति के जीवन हर छात्र को उसका स्वरूप पढ़ाने के हम हिस्ट्री को रिलिजन नहीं बताते हिस्ट्री को उदाहरणार्थ लेकर आपको आप कोरे नहीं पढ़ाते जहां दस इंद्रियों को रखने वाला अर्थात लगाम लगाने वाला मन दशरथ है इस मन जब दशरथ है तो मनोवृत्तियां ही तो इसकी पत्नियां हैं बड़ी सरल सी बात है सबके प्रति नारायण भाव से जीना सबकी पीड़ाओं को पीना सबके सुख का कारण होना कौशल्या है सबके साथ मिलजुल के रहना समान व्यवहार करना मेरा तेरा ना करना यह सुमित्रा है मनोवृत्ति यदि मन दशरथ है तो यह मनोवृत्तियां है और जिज्ञासा मनोवृत्ति के कई है यह सबसे सुंदर है यह सबसे मनोरम है जिज्ञासा से मन सदा बंधा रहता है तो मन दशरथ के कई को बहुत प्यार करते हैं आज भी करते हैं हृदय में करते हैं क्योंकि मन की जिज्ञासाएं मन जिज्ञास की जिज्ञासाएं ही तो सत्संग है मन की जिज्ञासाएं तो दुनिया की चौदराहट है मन की जिज्ञासाएं ही तो हर घर झांकने की मनोवृत्ति है हम हाँ, के यहाँ शून्यए और साथ में माला भी हो तो सत्संग कमेटी हो गई हा ये सब क्या है जिज्ञासा है कई बड़ी सुंदर और मनोहर है और मेरी जिज्ञासा इतनी मनोरम है कि मन है कि इससे हटके नहीं देता हा? बड़ी मुश्किल से एकांत पाता है कि नारायण के रूप में बसू लेकिन जब तक जिज्ञासा ना आए तो मैं कैसे बसू वहां भी केकई चाहिए मुझे हर हरूर चलती है ये मन दशरथ की सबसे प्यारी रानी जब ये सत्संग में रहती है तो भक्ति से रथ भरत जैसा भाव पुत्र उत्पन्न करती है और जब ये कुसंगियों में चली जाती है जिज्ञासा मेरी तो अवध का विनाश कर देती है दशरथ भी धराशाई हो जाता है सबको पीड़ा देती है महा नहीं हो जाती है मेरी कहानी गुरुकुल में वेद की रिचाओ के साथ मैं पढ़ता और ताजुब है कि मैं खाली घंटे बजा के चला जाता हूं उन अक्षरों को जीना नहीं चाहता हूं उनकी एप्लीकेशन में आना नहीं चाहता हूं खाली स्वांग पर लेना चाहता हूं क्या इन स्वांगों ने ही मुझे पैदा किया था या कि आत्मा ने और कहा किया था भीतर या आसमानों पर कि वहां साकेत धाम है वहां बैकुंठ है अरे बैकुंठ यहां है आओ दिखाता हूं बैकुंठ क्या है विगत हो गया कुंठाओं से गया वो बैकुंठ आ गया वो कुंठाएं फेंक दो बैकुंठ आ गया स्वर्ग पूछते हुए स्व धन अर्ग स्व माने आत्मा अर्ग माने सीमा अर्गला कुंडी वो कहते हैं ना सांकल जो अपनी आत्माओं में सांकल की तरह बंध गया सीमित हो गया वो स्वर्ग में अभी आ गया कौन से आसमान में जागोगे तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा वेरी चाइल्डिश कैसी भी चित्र बात और इसी को हम नाना त्योहारों के रूप में मनाते रहे क्योंकि कल होली है तो चलो थोड़ी देर हम भी होली की हो कहानी है असुर राज की और उसके बेटे प्रहलाद की कथा हमने बहुत बार सुनी है सीरियल भी हम बहुत देखते हैं कथाओं से और उनके प्रसंग से हम सब अच्छी तरह से जानते हैं जानकार हैं उनके लेकिन क्या हम इस कथा को अध्यात्म में भी कभी देख पाए हैं जान पाए हैं जी पाए हैं क्योंकि ये सनातन धर्म है तो अध्यात्म है हिरण्य का भाई हिरण्याक्षय वो सारी धरती को निगल गया तो महाविष्णु ने उसका वध करके वराह अवतार धारण करके और धरती का पुनः उद्धार किया हिरण्य माने होता है सुनहरी गोल्डन हिरण्य माने सुनहरा और आक्ष माने आंख जब आंख पर विशांतता का सुनहरा रंग चढ़ जाता है तो सारी धरती खो जाती है कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर जाता है आ मैला थी आंख मेरी मुझे मैला दिखा जग सारा कहा अभी गाय का उदाहरण दिया और जब जब हिरण हिरण्य आंख मेरी आंखों पर चढ़ाता है मेरा लोभ मेरा घमंड मेरा मद झूठे कपट चौधरा हट की सड़ी हुई सोच तो मेरा मन ईश्वर से हट जाता है तो मुझे भगवान में भी खोट नजर आने लगते हिरण्याक्ष हो जाता हूं और वही सड़ी हुई गंदी सोच में मैं हर बरस एक बेटा उम्र का हर साल एक मार रहा हूं मुझे ध्यान नहीं रहता मैं भूल जाता हूं कि समय तो मेरा गया और जो मेरे न थे उनकी पाप बटोरी मैंने और वो क्षण जो सांस मेरी थी वो उस देने वाले को जाने बिना ही चली गई और मैं नहीं जुड़ पाया अपनी ही जड़ों से क्या हो जाता उससे जुड़ के आत्मा से सदा सदा के लिए योग करके अमर हो जाता वो नहीं जुड़ पाया मैं चौधरी जी था स्वामी जी ड्यूटी तो करनी पड़ती है कपट के क्या बात है भगवान हिरण्याक्ष को मारते हैं कि तू एक बार आंख खोल ले सत्संग में आकर और देख ले कि हर ओर हर घट में वो समाया हुआ है तो उसके मनोहरी रूप में बस ले तो तेरा अशुरत्व तेरा राक्षस समाप्त हो जाए पर तो हम तो खाली कथा सुनना चाहते हैं, सुधरना नहीं चाहते सुधरे तो है ना और जब हिरणाक्ष मारा गया तो हिरण्य कश्यू ने घनघोर तब किया कंकुर तप किया और जब वो तप में था उसकी पति पति पत्नी जो थी वो गर्भवती थी तो उसको इंद्र ने चाहा कि उसके बेटे का वध कर दे तो नारद उसे बचा के अपने आश्रम में ले गए वो तपस्या करता रहा और उसकी पत्नी ऋषि आश्रमों में सत्संग करती रही और गर्भवत शिशु को भी वही सत्संग मिलता रहा और जब वो बालक प्रकट हुआ तो ऋषियों ने देव ऋषि नारद ने उसका नाम प्रहलाद रखा वो तो तपस्या कर रहा था जो हिरण्य कशू था उसे तो पता भी नहीं था लेकिन सत्संग में उस असुर बालक में भी अमृत भर दिया था और हमने बड़े सत्संग किए और रहे फिर वहीं के वहीं वो तो घर में था हमें लज्जित होना चाहिए या अपने भक्ति होने का दंभ भरना चाहिए अपने को जवाब दे डालो पूछो अपने से प्रकट हुए कहा हिरण्य कश्यपू मान क्या बांगता है अक्सर अच्छा आप लोग हिरण्य कहते हैं ये गलत है हिरण्य है है हाँ? ना हाँ? कशपू मां को क्या मानते हो तो मुझे अजर अमर कर दो मुझे कोई मार ना पाए मैं अमर हो जाऊं कहा मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता बताओ इतना तप किया हिरण्य कशपू ने और चाहा कि वो अमर हो जाए और ब्रह्मा जी कह रहे हैं यही भर नहीं दे सकता तो मुझे बताओ फिर देवता कैसे अमर है तो देवता क्यों हमारे और असुर क्यों नहीं हमारा हो सकता कहा तुम्हें नहीं दे सकता वर्ग ये वरदान मेरे अधिकार से बाहर असुर माने सुरत्व से ही जो जिसके जीवन में अध्यात्म का एक बीज भी नहीं है जो केवल कोड़ी भौतिकताएं जी रहा है उसकी भक्ति भी असुर भक्ति है उसमें कोई दम नहीं भक्ति अलग हो जाए और जीना अलग हो जाए ये दो नहीं होते तो सुरत्र से हीन असुर असुर भक्ति क्या करती है भगवान ये दे दे मतलब मैं भगवान से हट के रहना चाहता हूं तू बस ये दे दे और मेरी लंका बन जाए मुझे सारी धरती का साम्राज्य मिल जाए मैं चौधरी बन जाऊं ये चौधरी हो जाए ये असुर बनती है देवता बुद्धि और विवेक से बरद है वो सुर है वो जानते हैं कि अमर से हटकर मर ही रह जाता है बाकी मरना तो पड़ता ही इसलिए सदा नारायण से मिले रहो अमर से मिले हो अमर तो हो ही गए कि छोटी सी बात असुर जीवन भर नहीं समझ पाता मेरा घर मेरी लंका मेरी मेरा सिक्का ये असुर मनोवृत्तियां मेरी गुटबाजी ये राक्षसी मनोवृत्तियां है ये असुर मनोवृत्तियां सबसे सहज सुलभ हो ना सभी राम का भाव करना ये सुर मनोवृत्ति है और जब घट घट में हर घट में वो बैठा है तब तो बड़े कहाँ हो सकते हैं जब हर घर में मेरा देवता बैठा है मेरा आराधे है तो अब हम कहां से बड़े हो जाएंगे सबके पैर की दूरी तुम तो आते से लगाएंगे ये सनातन धर्म की धारा यह वो गुरुडम नहीं है जो आप संप्रदायों में देखते हो यहां आप गए भी कि हम आपको गुरु मानते हैं हम आपको आप भी तो कहे तेरा भाव है अच्छी बात है किसी को मानेगा तभी तो उसकी बात भी मानेगा वो अच्छी बात है जो मैं बता रहा हूं उसे सुन और जब सुन भीतर चला जाए क्योंकि यहां तो अध्यात्म है तुझे भीतर जाना यही राह जब भीतर चला जाए तो जैसे सब छूटेंगे मुझे भी बुला देना क्योंकि आत्मा ही गुरु है जो तेरे भीतर विराजमान भी है मैं तो केवल एक औपचारिक गुरु का भाव निभा रहा हूं सबका गुरु सबके भीतर वंदे कृष्ण जगत गुरु तो मुझे भी बुलाना क्योंकि अगर मुझे नहीं बुलाएगा तो अंतर से योग नहीं कर पाएगा तो प्लीज इसे को नाता रिश्ता मत समझना सहयोग है ये लेकिन तेरा लक्ष्य तेरा गुरु तेरा ईश्वर तेरे भीतर मेरा मेरे भीतर इसलिए तू मानता है तेरी मर्जी मैं तो तुझमें भी उसी ब्रह्म को देखूंगा और एक ही भाव रहेगा कि हर घट की चरण की रस मेरे माथे से लगती रहे वे तो नम्रता कभी ना जाए गोविंद आपका भाव सदा बना रहे कहीं भटक न जाओ हाँ। लेकिन जब विदेशों से आए गुरुन तो यहाँ भी शुरू हो गए गुरुडन ये भी नम्रताए हो गई और सब दम्भ के राक्षस हो गए और भक्ति का स्वांग ना जिसके राम घट घट वासी हैं वो किसे झुकाना चाहेगा किसको पीड़ा देगा प्रभु आप रहो सब आपका भाव मिले आपका दर्शन मिले और हमें चाहिए क्या हिरण्य जब लौटता है हिरण्य का अर्थ भी लिख लो हिरण्य माने सुनेरा कशिपू माने बिस्तर बिस्तर बिछौना द गोल्डन बैट विषांत का वो सुरा बिस्तर जहां मेरा मन बन के हिरण कशपू मुझे सुलाए रहता है मैं भक्ति करने देता है मैं अपने भीतर छाकने ही देता है बस भटकाता रहता है अतृप्तियों में इच्छाओं में कि तू भटकता रहे कि भोले से भी अपने को न देख लेना कि तुझे गोविंद की सुधि आ जाए हिरण्य कश को अपनी पत्नी और बच्चे को जब लेके आता है तो कहता हां तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे वर दो तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वर नहीं दे सकता उसके बदले चाहे जितने वर मांग ले तो कह लगे सुनो ब्रह्मा जी न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं न मैं धरती पर मरूं न मैं आकाश में मरूं न जल पर मरूं न थल पर मरूं न देवताओं के द्वारा मारा जाऊं न कोई पशु ही मेरा बध कर पाए ना मैं अस्त्र से मरू ना मैं शस्त्र से और ना ही कोई मनुष्य ही मुझे मार पाए वो मांगता गया और ब्रह्मा जी तथा कहते कहते और बड़ा प्रसन्न होकर लौटा तुझे तो पता चला कि इंद्रह उसकी पत्नी का वध करना चाहता था लेकिन उसके पत्नी और बेटे सुरक्षित हैं तो जाके उनको ले लिया है तो ध्यान करो ध्यान करो कि जो जो उसने मांगा है ब्रह्मा ने दिया है और हिरण्य है हमारा गोल्डन बेड ये मन हमारा ये न दिन में मरता न ये रात में मरता न ये धरती पे मरता न मन हमारा आकाश में बढ़ता न अस्त्र से मारा जाता न शस्त्र से मारा जाता इसे कोई भी नहीं मार पाता न देवता न मनुष्य न यक्ष न किन्नर न पशु महान मनुष्य कोई भी नहीं मार पाते इसे ब्रह्मा जी का वरदान है बोलो हिराने कश्म दिखा क्या हमारी लीलाएं कथाएं अध्यात्म है फिलासफी नहीं है ये वो तो आप फिलसफीकरण गुलामी के अंतरालों में विदेशियों की जूठन को चाट करके यहां के विद्वानों ने बनाया है ये मन मरा न दिन में मरता न रात में मरता न अस्त्र से मारा जाता न शस्त्र से मारा जाता मारा जाता है क्या तो ये मन हिरण्य खशु हमारा ये कभी नहीं मारा जाता जब प्रहलाद प्रहलाद का अर्थ भी कर लो प्रमाणे प्रमाणे अमर है ना पामे है ना दिव्य प्रमुख अमर है ना जैसे सिद्ध के आगे टुकड़ा लगाया तो प्रसिद्ध हो गया प्रमुख है तो हलाद माने आत्मा की मस्ती तो प्रहलाद हलाद का अर्थ होता है मस्ती आल्हाद शब्द है ना ये हलाद सीरीज की उत्पत्ति है तो मन मेरा हिरण्य खशबू है और जीव रूप मेरी जो आत्मा की मस्ती है जो आत्मा से जुड़ने की भक्ति की का जो सुख है जो रस है ये प्रहलाद है क्योंकि जो भी बुद्धि जो भी विवेक जो कुछ भी देखा सुना इंद्रियों से अर्जित हूं इसलिए इंद्र अर्थात मन हिरण्य कशपू का पुत्र हूं जीव हूं इसलिए विग्वेद में पहले ऋषि ने जीव को जब पुकारा तो क्या कहा इंद्र इंद्र का पुत्र होने से इंद्र का जीव को है ना उस रिचम पर क्या है। तुम मुझको मेरी कहानी सुनाते एक कल का पर्व और त्योहार है जहां मन हिरण्य स्बू है और उसका बेटा प्रहलाद है वो चाहता है कि ये विषयों में भटके ये इस राज का सुख उठाए अब उससे कहता है कि वो उसको भगवान मन को ही ईश्वर मानकर जिए और क्या तुम सब मन को भगवान मान के जीते नहीं हो आत्मा को कब माना तुमने आत्मा को कब माना हमने हमने कौन है जिसने प्रहलाद बनना चाहा है कभी एक दिन भी एक सांस भी स्वामी जी मन नहीं था तो ये काम नहीं किया बस तो जहां है ये हिरण्य कश को मन ही बैठा हमारा मेरा आत्मा है मेरा आत्मधर्म है कौन मानता तुम मैं से इसको वो गुरु के पास ले जाता है किसे शिक्षा दो तो जब प्रहलाद वहां आते हैं तो सारे लड़के दूर भागते हैं कि ये तो राजा की की के बेटे हैं कि परछाई के भी पांव पड़ गया तो अपराध हो जाएगा प्रहलाद उनसे कहते हैं मेरे पास आओ हम सब का एक पिता है और वो आत्मा है एक संप्रदाय विशेष ने वे विचार को खुली छूट नियोग के नाम पर देने के लिए एक सूत्र को की चर्चा भी करी कस्मात देवरा द्वितीय वर उच्च थे ये सत्या प्रकाश में कह रहा हूं मैं क्यों और कैसे आत्मा को ही के बाद ही बाहर के वर को वर कहा गया है आत्मा को ही गोपी का वर कहा गया है क्योंकि बाहर नहीं निमित नाटक है तत्सवितुरणियम पहले हो गया तो आत्मा ही मेरा पति है हम सबका हमारा अंतरात्मा ही तो सर्वस्व है तो बाहर जो विवाह है उसमें मैं निमित पति हूं वो निमित पति तो इस शब्द का प्रयोग किया गया लेकिन वेदों की ऋचाओं का इतना गंदा घिनोना भाष कोई और नहीं कर सकता कहने लगे एक और सुचा दशम इसी वेद के दशम मंडल की स्तुति की ऋचा है सुपुत्राम सुभगान कृणु दशाश पुत्राधे पति एकादशम कृहि पहले देखा कहने ना कि पति के बाद ग्यारह पुरुषों के साथ नियुक्त करने का अधिकार है तो सभापति क्या करेगा पति वहां भी है पति क्या करेगा विश्वविद्यालय का पति वहां भी है लेकिन नहीं जबकि वो ऋषा में स्तुति में हम क्या कह रहे हैं ऋषिगण इमा माने इस प्रकार तुम हे इंद्र हे पिता हे महान हे आत्मा हे यज्ञ नीलवाप हम सबको उत्पन्न करने वाले जो अभी हम पढ़ गया सुपुत्र हम बेटों को जिन्हें आपने उत्पन्न किया है मठ्ठी से मनुष्य बनाया है सुगान सौभाग्य से संयुक्त करो तो कैसे करो दशाश्याम पुत्रानाधे ही दस दस इंद्रियां जो आपने हम सब पुत्रों को प्रदान किए हैं पते ने एकादशम और उसका ग्यारहवा अधिपति जो मन दिया है ये मन हिरण्य कैस करो इसको भी सौभाग्य से संयुक्त करो कि हम मन से इंद्रियों से हे पिता, हे ये पिता ये यज्ञ आपको अर्पित हो सके कहने लगे देखा निग का अधिकार मिल गया और जिसे भी देखो एक जमाना था सफेद कपड़े कलप डाल बोले अब हम साथ अंदर छोड़ दें हम तो वही हो गए इंफीरियर ने सुपीरियर हो गए क्या बात है मजाक करते हैं और वही काम आपने त्योहारों के साथ भी कर डाला विदेशियों से अपने त्योहारों को मनाते हो तुम क्या कभी जानूंगी कि सनातन धर्म होता क्या है मन हिरणा केशबू है अब उसको भेजता है गुरु की शिक्षा लेने के लिए लड़के भागते हैं उनको बुलाते हैं बोले नहीं हम सब का एक ही पिता है महाविष्णु आओ हम सब हाथ में हाथ डाल के भजन करेंगे श्री हरि नाम संकीर्तन करेंगे तो सब संकीर्तन करने लगते हैं गुरु ने देखा कह गरी ये तू नारायण का नाम ले रहे हैं विष्णु का नाम ले रहे तो मेरे को मरवाएंगे तो वो दौड़ के गए उन्होंने उनका हाथ पकड़ा लड़कों का तो जैसे उनमें भी वही करंट तो दौड़ गया और गुरु भी नाच नाच करके और हरि नाम संकीर्तन करने लगे तो हिरण्यकशपू देखने आया हिरण कशपू देखने आया मेरा बेटा तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा होगा गुरु से अच्छे से देखा तो वो भी नाच रहा और हरि नाम संकीर्तन यानी हिरण्य कशबू की शत्रु का नाम लिया घेर जाकर के झटके से सबको अलग किया और संकीर्तन बंद हो गया एक फ्यूज बल्ब आया और सारा सर्किट आई तो हमारी जिंदगी में हो रहा कहीं क्या कर रहे तो उसने गुरु ने कहा मैं इसे नहीं पढ़ा सकता जादू जानता तुम ले जाए इसने तो मेरे ही दिमाग खराब कर दिया अगर आपका बेटा ईश्वर की राह जाए तो आप सबका दिमाग खराब हो जाएगा है ना आपको घटना बताता हूं ये लखनऊ की आज कोई पैंतीस बरस पहले की बात है और ज्यादा हो गया होंगे ध्यान नहीं है एक जगह प्रवचन होते थे तो इन दिनों चले जाते थे शहर में तो प्रवचन के बाद जब सब चले तो माताओं की भीड़ भी चल रही थी तो अब जब पब्लिक लॉटरी पीछे से हम भी जा रहे थे तो एक माँ ने दूसरी मां से कहा कि सन्यासी जो बोलता है इसकी बात कलेजे में लगती है तो दूसरे कहा तो अपने बेटे को भी क्यों नहीं ले आती दुनिया भर के ऐब करता फिरता और सारा मोहल्ला परेशान है सुधर जाएगा बोली अगर उसकी बात उसके कलेजे में लग साधु वादु हो गया तो वो दोनों बात करती चली गई हम अपने रास्ते से कुछ महीने बाद वो मिली तो उसने हाथ का इशारा किया तमने गाड़ी रोक दी है ना वो एक जीप ही हुआ करती थी हमारे पास वही अभी है <laughs> सैचालीस मॉडल तो आगे उसने कहा कि तुम बहुत अच्छा प्रवचन देते हो मैंने कहा हां लेकिन तू अपने बेटे को तो नहीं लाती थी और बोले किसकी बात करते हो तो पड़ोस की लड़की लेके भाग गया और सब मुख कह रहे हैं कि मेरे को मार डालेंगे अब मैं लेके भागी हूं क्या मैंने कहा कोई बात नहीं लड़की तो ले भागा है, कोई साधु वादु तो नहीं हुआ तो मालूम उसने क्या कहा हां इतनी ठंडक तो है क्या ले फिर भी आप लोग सत्संग सुनने आ जाते पड़ी भी चित्र बात पूछो अपने से कि हिरण कशपू हो यह श्रीहरि के भक्त हो हर एक ईमानदार सवाल अपने से कुरेद के पूछ न डालो तो असलियत दिख जाएगी चौदराहट अपने आप ठह जाएगी कि ये भूल ये पाप अब कभी नहीं कर रहे हैं तो हिरण्य कशपू उसे नाना प्रकार की पीड़ाएं देता है कि तो किसी तरह मान जाए पहाड़ से फेंकवाता है नदी में हिंसक पशुओं में ले जाता है लेकिन प्रहलाद नहीं मानता उसकी बहन है होलिका अब मन जब हिरण्यशु है विषांतता ही तो होलिका है उसकी बहन है उसके पास वरदान है कि उसे आग नहीं जलाएगी सूर्य का दुपट्टा है विशाला है कि जब तक वोड़े रहेगी वह वो भस्म नहीं होगी विषयाधताओं के पास भी सूरज का दुपट्टा है आप लाख जलाओ ये जाते नहीं ये कैसे जाएंगे प्रहलाद बन जाओ तो सूरज का दुशाला तुम्हें मिल जाएगा होलिका चल जाएगी दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे और इस प्रकार वह आग में लेके बैठ जाती है और होलिका स्वयं भस्म हो जाती है संक्षेप कर रहे हैं क्योंकि कथा विस्तार का हमारा कोई प्रयोजन कहीं भी नहीं है तत्व तो में रहेंगे अध्यात्म में रहेंगे जब होलिका मर गई तो वह बहुत दुखी हुआ हड़डे कष अरे विषय मन की विषयांतता ही चली गई तो मन तो कंगाल हो गया शायद इसीलिए आप अपने मन को कंगाल नहीं होने देते कि विषय बने रहें उस तो रहे इसके पास इसलिए तो भक्ति का रस आप में उतर नहीं पाता है हिरण खिशु कुपित होकर प्रहलाद से कहता है कि मैं तुम्हारी श्री हरि को देखना चाहता हूं कहा कह? वो तो सब में कहा इस खंभे में भी बोले हाँ बोले तपा उसको बोले तपाते रहो तो जलते हुए खंभे के साथ बांध देता है उसको तो कुछ नहीं होता तो बोले क्यों बोले ये तो शीतल है क्योंकि इसमें नारायण है तो कहा मैं देखता हूं इसके भीतर कहाँ है वो और वो खंभे पर प्रहार करता है थम्भ पर खंभा फट जाता है मूल कथा में बाद में तो नाना प्रकार से पौराणिकों ने बनाएंगे खंबा फटता है और उसमें भगवान नृह प्रकट होते हैं आधा धड़ सिंह का है आता मनुष्य का है और वो हिरण्य खशबू के साथ उललकारते हैं वो युद्ध में उनसे प्रतिक्षण परास्त होता है और तब वो उसको उठा करके ले आते हैं और उसे कहते हैं सुन हिरण्यशू जा रख करके दहरीज पे बैठ जाते हैं घर की महल की कहते हैं सुन हिरण्य खशबू अब न दिन है और न रात है सांझ का झुटपुटा है न पृथ्वी है न आकाश है तू मेरी जांघों पर है न यहां कोई अस्त्र है न शस्त्र है न कोई पूरा मानव है न यक्ष है न देव न किन्नर है मैं इंद्री हूं और आज तुझे